तत्व चिंता मणि प्रश्न क्या ऋषियों में राक्षसों के वध राक्षसों का नहीं तो वध क्यों नहीं किया उत्तर ऋषियों में राक्षसों के वध करने का सामर्थ्य था परंतु वे अपना तपोबल क्षीण करना नहीं चाहते थे जिस समय श्री विश्वामित्र जी ने महाराज दशरथ के पास आकर यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को मांगा उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि यद्यपि मैं राक्षसों का वध स्वयं कर सकता हूं परंतु इससे मेरा तप क्षय होगा जिसको कि मैं करना नहीं चाहता श्री राम लक्ष्मण के द्वारा राक्षसों का वध होने पर मेरे यज्ञ की रक्षा भी होगी तथा मेरा तपोबल भी सुरक्षित रह जाएगा श्री राम लक्ष्मण राक्षसों को सहज ही में मार सकते हैं इस बात को मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते महाराज दशरथ ने मोह से श्री राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझकर अत्यंत स्नेह के वशीभूत हो विश्वामित्र से कहा कि नाथ मैं स्वयं आपके साथ चलने को तैयार हूँ एक रावण को छोड़कर और सारे राक्षसों को मार सकता हूँ आप राम लक्ष्मण को न लेकर मुझे ले चलिए इस प्रकार राजा को मोह में पड़े हुए देखकर श्री वशिष्ठ जी महाराज ने जो भगवान श्रीराम के प्रभाव को तत्व से जानते थे दशरथ जी को समझा कर कहा कि राजन तुम किसी प्रकार की चिंता न करो ये साधारण बालक नहीं है इन्हें कोई भय नहीं है तुम प्रसन्नता के साथ इन्हें विश्वामित्र जी के साथ भेज दो इस प्रसंग से यह जाना जाता है कि ऋषिगण सामर्स्यवान तो थे परंतु अपने तपोबल से काम लेना नहीं चाहते थे कलयुग में अभी तक ऐसा समय उपस्थित हुआ नहीं जान पड़ता कि जिससे भगवान को अवतार लेना पड़े और भगवान यो सहसा अवतार लिया भी नहीं करते पहले तो वे कारक पुरुषों को अपना अधिकार सौंपकर भेजते हैं जैसे मालिक अपनी दुकान संभालने के लिए विश्वासी मुनीम को भेजता है पर जब वह देखता है कि मुनीम से कार्य सिद्ध नहीं होगा मेरे स्वयं गए बिना काम नहीं चलेगा तब वह स्वयं जाता है इसी प्रकार जब कारक पुरुषों के भेज देने पर भी भगवान को अपने अवतार लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है तव्य स्वयं प्रकट होते हैं कारक पुरुष उन्हें कहते हैं कि जो भगवत कृपा से अपने पुरुषार्थ द्वारा इस श्लोक के अनुसार अग्नि ज्योति रह शुक्ल षण्माथा उत्तरायण तत्प्रयाता गति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना भिन्न भिन्न देवताओं द्वारा क्रम से अग्रसर होते हुए अंत में भगवान के सत्य लोक को पहुँचते हैं इस लोक में जाने वाले महात्माओं का स्वागत करने के लिए भगवान के पार्षद अमानव पुरुष विमान लेकर सामने आते हैं और उन्हें बड़े आदर सत्कार के साथ भगवान के उस परम धाम में ले जाते हैं वह धाम प्रलय काल में नाश नहीं होता वहां किसी प्रकार का दुख और शोक नहीं है एक बार जो उस धाम में पहुंच जाता है उसका फिर से कर्म बंधन युक्त जन्म नहीं होता इसी लोग को संभवतः श्री विष्णु के उपासक वैकुंठ श्री कृष्ण के उपासक गोलोक और श्री राम के उपासक साकेत लोक कहते हैं इस लोक में पहुँचे हुए महात्मागण महाप्रलय परन्त सुखपूर्वक वहाँ निवास कर अंत में शुद्ध ब्रह्म में शांत हो जाते हैं ऐसे लोगों में से यदि कोई महापुरुष शिष्टकर्ता भगवान की प्रेरणा से अथवा अपनी इच्छा से केवल जगत का हित करने के लिए संसार में आते हैं तो वे कारक पुरुष कहलाते हैं ऐसे लोगों के दर्शन स्पर्श भाषण और चिंतन से भी श्रद्धालु पुरुषों का उद्धार हो सकता है श्री वशिष्ठ जी और वेद जी महाराज आदि ऐसे ही महापुरुषों में से थे इन लोगों का जगत में प्रकट होना केवल जगत के उद्धार के लिए ही होता है जिस प्रकार किसी कारागार में पड़े हुए कैदियों को मुक्त करने के लिए किसी विशेष अवसर पर राजा के प्रतिनिधि अधिकार लेकर कारागार में जाते हैं और वहां जाकर बंधन में पड़े हुए कैदियों को बंधन से मुक्त कर स्वतंत्रता से वापस लौट जाते हैं जेल में कैदी भी जाते हैं और राजा के प्रतिनिधि भी भेद इतना ही है कि कैदी तो अपने किए हुए दुष्कर्मों का फल भोगने के लिए परवश होकर जेल के बंधन में जाते हैं और राजा के प्रतिनिधि स्वतंत्रता से दया के कारण बंधन में पड़े हुए कैदियों को मुक्त करने के लिए जेल में जाते हैं इस प्रकार कारक पुरुष भी संसार में केवल बंधन में पड़े हुए जीवों को मुक्त करने के लिए ही प्रकट होते हैं अवतार में और कारक पुरुष में यही अंतर है कि अवतार तो कभी जीव भाव को प्राप्त हुए ही नहीं और कारक पुरुष किसी काल में जीव भाव को प्राप्त थे परंतु भगवत कृपा से अपने पुरुषार्थ द्वारा क्रम मुक्ति से वे अंत में इस स्थिति को प्राप्त हो गए इस में अवतार और कारक पुरुष तो जगत में देखने में नहीं आते जीवन मुक्त महात्मा अलबत्ता मिल सकते हैं